आ uh... नमस्कार आप संडे रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है मैं जानता हूँ आज संडे है और 9:30 से दस बजे तक आप संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बेताब रहते हैं और आज के शो में हम बात करने वाले हैं संगीत के बारे में हमारे साथ आलोक जी हैं जो म्यूजिक टीचर हैं सई बाबा पब्लिक इस्कूल में अपनी विशेष सेवा देते हैं और साथ में रिको कॉलोनी में इनका एक विशेष लहर म्यूज़िक करके चलता है जिसमें वो अपनी विशेष सेवा देते हैं तो उसके साथ आज के शो में हमारे साथ हैं राकेश मीनू और मयूर कुमावत ये भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे और अपनी विशेष प्रतिभा को लेकर हमारे बीच पहुँचे हैं तो राकेश गिटार पर हैं और बाँसुरी लेकर मयूर हमारे बीच में रहेंगे तो चलिए बहुत सारी बातें संगीत के बारे में आप सुनेंगे जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे भी तो चलिए मैं सबसे पहले आप सभी की तरफ से इन तीनों विशेष स्टूडियो में पधारे हुए हमारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ संगीत की इस दुनिया के कार्यक्रम में धन्यवाद रमेश जी तो आलोक जी मैं जानना चाहूँगा कि आज के शो में हम क्या नया बात बताने वाले हैं और किस तरह का हमारा आज का ये संगीत की दुनिया को हम सजाने वाले हैं रमेश जी आज के शो में हम बात करेंगे गिटार के बारे में क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है जी इसमें इसका क्रेज दिन, दिन दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत तेज गति से ये लोगों के दिलों को छू रहा है और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे तो पाश्चात्य इंस्ट्रूमेंट है वेस्टर्न कंट्री वेस्टर्न कंट्री से है ये लेकिन भारत में भी इसका काफ़ी लोकप्रिय हुआ ही कुछ ही समय में व्यक्ति तो उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे इसका बेसिक क्या क्या है कैसे है जो भी है और साथ में मेरे दो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं राकेश मीणा और मयूर कुमावत राकेश पिछले तीन साल से मेरे इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छे गिटार प्लेयर हैं और इनकी प्रतिभा अभी आप देख ही लेंगे थोड़ी समय बाद और साथ में मयूर कुमावत हैं इनको एक साल हुआ है मैं उससे जुड़े हुए और ये फ्लूट में थोड़ा सीखना चाहते हैं सीख रहे हैं काफ़ी अच्छा इनका भी है अच्छा अच्छा तो चलिए बहुत ही अच्छी बात है आज गिटार और फ्लूट के बारे में हम जानेंगे और मैं चाहूँगा कि राकेश थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप क्या करते हैं और म्यूज़िक के लिए आप टाइम कैसे देते हैं राकेश सर ट्वेल्थ में हो ट्वेल्थ साइंस में हो म्यूज़िक के लिए तो मैं, मैं पूरे दिन में म्यूज़िक के लिए देता होगा टाइम अच्छा। जब भी टाइम देता है म्यूज़िक के लिए हाँ हाँ और पढ़ाई पढ़ाई तो जब ट्यूशन होता जब है जब <laughs> क्योंकि पढ़ाई भी बहुत क्या राकेश का पूरा फोकस और पूरा कंसंट्रेट म्यूजिक पर ही है अच्छा, तो ये बंदा ऐसा है कि जो दिन में पाँच पाँच घंटे गिटार लगे बता <laughs> चलिए बहुत अच्छी बात है ये एक लगन की बात है क्योंकि म्यूजिक सीखने के लिए हमेशा लगन की जरूरत होती है तो राकेश जैसा अगर लगन आपके पास है तो आप भी अच्छी तरह से संगीत सीख सकते हैं और चलिए मैं चाहूँगा कि राकेश कुछ अपना तीन साल का अनुभव में जो विशेष आपने कुछ सीखा है और किस पर आपकी मास्टरी है वो थोड़ा सा नगमा या फिर कुछ तरह हम सुनना चाहेंगे आपसे हमारे श्रोताओं के लिए हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा हम तेरे बिना अब रह नहीं सकते तेरे बिना क्या वजूद मेरा तुझ से जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा क्योंकि तुम ही हो और तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो ओ चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आश अब तुम ही हो है कैसा एक पल दूर गवारा नहीं तेरे लिए हर रोज है जीते तुझको दिया मेरा वक्त सभी कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना हर सांस बे नाम तेरा क्योंकि तुम ही हो अब तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो ओ चन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी आपने बहुत ही अच्छा गीत हमारे सामने हमें सुनाया और मुझे लगता है कि आप अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं और एक बात मैं पूछना चाहूँगा जब आप गिर जाते हैं या फिर आ, कोई धुन की तैयारी करते हैं तो उसके कैसे आप प्रिपरेशन करते हैं क्या सोचते हैं किस तरह का प्रैक्टिस आप करते हैं प्रैक्टिस तो यानी मन में रखते हैं सुबह फिर उसके बाद प्ले कर देते हैं गिटार कुछ लिखना वगैरह करते हैं नहीं लिखते नहीं यानी तो उसको ज़्यादा सुनते हैं तो दिमाग में बैठ जाता है तो उसका प्रैक्टिस करते हैं सुबह तो आप लिखते वगैरह नहीं है सिर्फ़ सुनते हैं और उसको दिमाग में रखते हैं उसके बाद प्ले करते हैं हाँ। और इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते हैं ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताया और कई बार ऐसे होता है कि कई लोग लिरिक्स सामने रखते हैं फिर उसको देख देख के फिर करते हैं तो ये हाँ। सही है कि जितने हाँ। लोग सामने होते हैं लिरिक्स होता है साथ में उसके जो उस नोटेशन चलते हैं उनको देखते हो हुए लेकिन करते राकेश के ऐसा नहीं है राकेश को क्या वो पूरा दिमाग में ये कॉन्सेप्ट तैयार रखता है कि मुझे क्या करना है कैसे करना है करना है और उसको सब कोड भी याद रहते जी जी। रहता का है कोर्ड पर गिटार पर चलता है बेसिकली तो राकेश का यह है कि जो बताएं तीन साल से सा आ रहे और ज़्यादातर ये मेहनत कोड पर ही करता है मैंने उनको बोल भी रखा है कि आप जितना कोड को प्रैक्टिस में लाओ उतना आपके लिए इजी रहेगा ईजी टू भी रहेगा गिटार सीखना उस कारण से ये इजीली हर गीत पर हर कोड लगा के ईजीली परफॉर्मेंस कर लेते हैं ये एक अच्छी बात है कि हम अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा राकेश जी जैसे कि हम लोग गिटार सीखना चाहते हैं जैसे मैं जैसा नया हूँ और मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। नह तो किस तरह की शुरुआत होनी चाहिए या मेरे को क्या समझना चाहिए उसके जो गिटार है उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए सर गिटार में तो सर बेसिकता इसकी यानी प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं वो उंगलियाँ दुखती है इसमें हर एक फ्लेट पर उंगलियां रखनी पड़ती हैं तो उंगलियों की दर से कुछ करते नहीं लोग अच्छा। है तो यही प्रैक्टिस नहीं करते बहुत कम ही करते दिन में आधा घंटे आसपास। एक्चुअली क्या ये सही, सही बात है राकेश का कहना कि गिटार सीखने के लिए सबसे बड़ी चीज़ चाहिए पैशन पैशन धैर्य। मेरा जो मोटो है जो मेरे जो थ्योरी है मेरे स्टूडेंट को मैं एक चीज सिखाता हूँ वो है पी थ्री फर्स्ट पी फॉर पैशन गिटार के प्रति आपकी जुनून वो जरूरी है आप जब किसी चीज़ को सीख रहे हो जब तक आप में उसको सीखने पर जुनून नहीं है नहीं आप उसको सीख नहीं सकते Hmm. दूसरा है प्रैक्टिस अभ्यास वो सबसे मेन चीज है दो चार घंटे पाँच घंटे जितना भी आप उसको अभ्यास करोगे उतना आपको इजीली आप उसको उस चीज़ को समझ पाओगे और तीसरी अभी मैं बता हुआ पेशेंस धैर्य आप सोचो कि मैं इस चीज़ को एक दिन में सीख जाऊँ या दो दिन में सीख जाऊँ एक महीने में सीख जाऊँ ऐसे काफ़ी स्टूडेंट में आते हैं पेरेंट्स भी आते हैं सर मेरे बच्चे को ये सीखना है एक महीने में आप ट्रेन कर दोगेगा मैं उसके लिए कोई लिस्ट में नहीं लेता हूँ मेरा काम है सिखाने का बाद में ये कितना उस चीज को समझ सकते हैं उसका कितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इनके अंदर संगीत के प्रति कितनी जिज्ञासा और कितना समर्पण भाव है ये कुछ बातें होती है जो एक संगीतकार में होनी चाहिए और वही आगे भी बढ़ सकता है जो राकेश मैथिल मयूर में भी है उस परपज़ से ये कितने तो लोग बात बोले सर हमारे तो हाथ दुखते हैं फिंगर दुखती है ये होता है वो होता है हमको तो हमसे प्रैक्टिस ही नहीं हो रही तो उसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं इसका तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता <laughs> प्रैक्टिस आपको करनी है बोले कुछ भी तकलीफ देख के आदमी आगे बढ़ता है सही बात है वाली बात है सर तो राकेश ये उंगलियों का जो दुखना है वो बंद हो जाता है कि कंटिन्यू रहता है कितने समय के बाद बंद हुआ आपके उंगली को दर्द ये तो मेरे तो यानी सुबह से जब सीखना चालू कर उसके बाद में दुखा नहीं है यानी मैं इसको माइंड नहीं करता था ज़्यादा इसलिए मुझे कुछ पता है अच्छा वो आप उसको देखते हुए नहीं देखते थे मतलब फोकस नहीं कर रहे थे बजाने आ, में ही रहते हाँ तो ये एक अच्छी बात है और कई बार ऐसे होता है कि कुछ प्रिकॉशनरी चीज़ें लगाते हैं जैसे कोई कैप वगैरह लगाते हैं तो वो भी लगाने से अच्छा होता है कि कुछ हाँ थम्ब के बाती है फिंगर के बाती है, आप उसको लगा सकते बजा सकते हैं और जैसे राकेश देख रहे हैं भी फिंगर से बजा रहा इसके नहीं। जैसा नहीं। मतलब वो, वो करता आगे वाले सिंगर पे या आगे वाले बजाने वाले पे उसको किस तरह उसको अच्छा लग रहा है सहूलियत हो रही है या वो किस तरह अपने आपको उसको टोन कितना चाहिए क्या चाहिए वो उस पर अपने आपसे सेटिंग करके अपने बजाता है पहले आपने जब शुरुआत की तो किस राकेश मैं पूछना चाहूँगा कि शुरुआत में आपने किस तरह को या किस चीज़ को आपने ज़्यादा प्रैक्टिस किया मैं सिर्फ फिंगर की प्रैक्टिस करी थी इसके अंदर फिंगर थोड़ी बाहर यानी आउट होने जरूरी है नहीं, नहीं, नहीं। इसमें हर एक प्लेट के अंदर दो-दो दूर, दूर उंगली थी तो अच्छा अच्छा उसके हिसाब से प्रैक्टिस करी थी नहीं, नहीं। और थोड़ा तो सर अलंकार वगैरह लिखे उसकी उसकी प्रैक्टिस करी थी तो उससे उंगलियाँ थोड़ी फटाफट चलती है अच्छा इसमें जरूरी होता है शुरुआत में अलंकार ही आपने प्रैक्टिस किया और उंगलियों का जो सेट है वो कैसे रखना है उसके ऊपर आपने ध्यान दिया तो उसके वजह से आप फिर आगे निकले हैं तो चलिए जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक और छोटा सा जो आपका अपना जब भी आपको किसी ने बोला हो तो आप उसी चीज़ को बजाएँगे जब भी आपके पास गिटार हाथ में आता है तो एक ऐसा कॉमन चीज़ आपको प्रैक्टिस में करने के लिए या आपका एक आदत हो सकता है कि उसी चीज को आप पहले बजाते हैं तो ऐसा कुछ है जो आप बजाते हो तो सुनाइए कुछ नहीं मांगू बस है मेरा एक सपना दुनिया से क्या लेना देना बस चाहिए अपना वो धड़कन ख्वाहिश बारिश बूंदे और लगे सब अपना उससे मिलके मौसम बदले और लगे सब अपना मैं कहा और मेरे ख्याल जहा मेरी याद है पर मैं साल वहा अब के जो पलट के देखो सहमी सिरा है मेरे सपनों को खामोशी से बुला लें दिल से जो दुआ दे ऐसा है मेरा हमारा ही मीठी सी सजा दे ऐसा है मेरा हमारा बहुत ही अच्छा आपने परफॉर्मेंस हमारे सामने रखा और मुझे लगता है कि सुनने वाले भी इस गीत को सुनते सुनते खो गए होंगे और आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अभी हम लोग लेते एक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के बाद हम मयूर कुमावत से बाँसुरी सुनेंगे ज़रूर और उसके बाद आलोक जी से भी कुछ खास बातें सुनेंगे संगीत की दुनिया के बारे में तो चलिए जाते जाते एक छोटा सा ब्रेक ये बहुत ही प्यारा सा गीत खास आपके लिए आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मस्कर रहो मन भावन संगीत सुहावन मन पावन संगीत सुहावन मधुर मधुर मधुबीन बजावन सामा का मा ममदनिधर मधु भावन संगीत सुहावन आदि आह्म जाए नम जाए सुपाय सुरन के पाठ सजाए महा नारद ने अपनी पीणा पर जिसके के गुण गाय मनुबन संगीत सुहावन की दान सुदी सुनकर धरती ढोल उठे। गीत सुधा से दिशाए बोल उठे आ, दा, दारे दारे था, था चल चल डोले अंबर डोले खरा ख कण कण बोल उठे महादेव महाराज सुनशेष नाग तोड़ उठे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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में और आज के शो में हमारे साथ हैं आलोक जी राकेश और मयूर तो आइए मयूर से हम सुनेंगे कुछ खास बातें क्योंकि वो फ्लूट लेके हमारे साथ हैं और बांसुरी बजाएंगे तो आइए सुनते हैं मयूर का अभी ने कितना समय से ये प्रैक्टिस कर रहे हैं बाँसुरी बजाने का जी सर मैं एक साल से सर के यहाँ टूसम क्लास जा रहा हूँ और उससे पहले मैं सर से जब मैं छठी क्लास में था जब सर आदर्श मंदिर स्कूल में म्यूजिक टीचर थे तभी से ही मुझे इस लाइन में के आने का शौक चढ़ गया था नहीं, नहीं। और जब से मैं इस लाइन में आने की अच्छा लगता था और उसके बाद में जब मैं साई पब्लिक स्कूल में आया जब सर मिले और जब सर ने मुझे इंक्रेज किया उसके बाद से मैं ये फ्लूट में इंटरेस्ट लेने लगा। लग अब प्रैक्टिस कैसे करते हैं सुबह या शाम कितना समय देते हैं बाँसुरी प्रैक्टिस करने? सर के? मैं स्कूल से आने के बाद खाना खाने के बाद मैं इसको दो घंटे देता हूँ उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट करके ट्यूशन क्लास चले जाता हूँ फिर रात को करता हूँ रात को भी दो घंटे तो कैसे आप फील करते हैं प्रैक्टिस करते वक्त प्रैक्टिस करते समय मैं एकदम फुलफिल होकर के प्रैक्टिस करता हूँ जैसे अगर कोई फ्लूट लायक का सॉन्ग मिल जाता है नहीं, नहीं। तो उसको अगर नहीं निकलता तो सर से पूछ लेता अगर निकलता है तो उसको पूरा ही निकालने की कोशिश करता हूँ आधा इनकम्प्लीट कभी नहीं छोड़ता <laughs> नहीं मैं बीच में कहना चाहूंगा मयूर में खासियत है तो उसमें यह है कि इसकी जो जिज्ञासा की जो आदत है वो कभी खत्म नहीं होती जिज्ञास करें मतलब जब तक कोई चीज़ नहीं आई तब तक को छोड़ना नहीं छोड़ना मतलब कैसे सही वजह गलत वजह मैं उसको प्रैक्टिस कर अभ्यास करूँगा प्रैक्टिस में लाऊंगा दिक्कत होगी सर है कोई दिक्कत नहीं पूछ लूंगा उसके बाद खुद प्रैक्टिस करूंगा इतना करके बाद में उस चीज़ को आखिरकार सही कर ही देते हैं तो वो चीज़ में देखी इनमें बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है मयूर आप कितने गाने अभी फ्लूट वाले जो हैं प्रैक्टिस कर चुके हैं अब तक जी सर मैंने कम से कम दस गुमें अच्छा अच्छा पूरे पूरे तरीके से है और शुरुआत में आपको जब राग या बाँसुरी के लाइक गाना जब बजाना शुरू करते हैं तो कितना टाइम में एक गाना आपके प्रैक्टिस में आ जाता है जी, कितने टाइम लगता है महीना डेढ़ महीना कैसे अगर कोई इजीली गाना होता है तो जल्दी आ जाता है अगर कोई डिफिकल्ट गाना होता है जहाँ डिफिकल्ट होती है वहाँ सर से पूछ ही लेता हूँ और जहाँ डिफिकल्ट गाना होता है वो पूरा सुन करके उस गाने के जो सिंगर जो बोल घुमाता है और जिस तरह की धुन घुमाता है तो उस धुन को दिमाग में घुमाता रहता हूँ और फिर जब रूट पर प्रैक्टिस करने बैठ जाता हूँ निकल जाता है। अच्छा आपने जो दस गाने प्रैक्टिस की उसमें से कौन सा एक गाना है जिसको बहुत टाइम लगा आपको ये आओगे जब साजना। हम्म हम्म ये ये गाना प्रैक्टिस करने में आपको टाइम लगा काफ़ी कितना टाइम लगा ये गाना क्लासिकल बेस है सेमी क्लासिकल है और ये जब भी मैं जो फिल्म आई थी शायद उसका गाना है आओगे जब तुम अंगना फूल खिलेंगे हम्म हम्म वो गाना थोड़ा था बाकी इन्होंने उसको कर लिया अच्छा, कर लेते हैं वजा लेते हैं तो थोड़ा सा वो भी सुना दीजिए बहुत ही अच्छा आपने बजाया मयूर और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते करते आगे और बड़े आगे और अच्छी तरह से आप इसको तो प्रयास करते रहिए तो चलिए एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आलोक जी से आलोक जी मुझे बताइए कि जैसे गिटार है या कोई अलग इंस्ट्रूमेंट जैसे मयूर अभी बाँसुरी बजाया है या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सीखने के लिए हमें किस तरह की बातें ध्यान में रखनी है बहुत ज़रूरी है रविश जी सबसे पहली चीज़ तो यह है जैसे आपको कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना है से पहले तो आपको उसके प्रति आप में लगन होनी चाहिए संगीत के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए जो मैं पहले बता चुका हूँ तो जब तक ये चीज़ें बेसिकली नहीं होगी तब तो तक तो कुछ नहीं कर सकते आप एक टाइम पास के परपस से जाओ कि कोई बाजार मुझे अच्छा लगा मुझे वो करना है जस्ट टाइम पास सुनने में अच्छा लगता है वो चीज़ नहीं दिल से जो होता है वो संगीत होता है वो चीज़ पहले आपके दिमाग में पूरी तरह होनी चाहिए मेंटली आप क्लिपर होनी चाहिए कि मुझे कोई करना है सेकंड ये है कि जब भी आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाते हो फ्लूट हो गिटार हो तबला ऑर्गन हो केस मेन चीज़ है उसका बेसिक जो भी चीज़ है अंग्रेजी में जब ए बी सी डी जेड तक सीखते हैं तो अपन अंग्रेजी बोलते हैं लिखते हैं वही नहीं आता तो अपन अंग्रेजी बोल भी नहीं पाएंगे लिख भी नहीं पाएंगे संगीत में वही चीज हर चीज़ का अपना तो बेसिक है और सबसे मेन चीज़ सास सुर जिन्हों जिस शख्स ने जिस संगीत प्रेमी ने इन सास सुर को साध लिया या उसको समझ लिया तो उसके लिए तो बहुत इजी टू गोइंग रहता है आगे बढ़ना और जो इन साथ में अगर अटक जावे या नई मन से आ, अच्छी तरह उसको कर पावे तो फिर उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि आगे जाना तो हर चीज़ का अपना बेसिक है जैसे मैं लेता हूँ गिटार को लेता हूँ अब गिटार है तो जब से पहले उस जो गिटार सीख रहा है उसको पता होना चाहिए कि गिटार होता क्या है इसके कितने भाग होते हैं कितने पार्ट्स होते हैं स्ट्रिंग कितनी होती है स्ट्रिंग कौन कौन सी होती है ये बेसिक होते है, कीज का क्या जब आपको ये कीज के बारे में पता ही नहीं है कि इसकी कीज क्या काम आती है तो आपको मतलब नहीं क्यूँकी किस का मेन महत्व तो होता है ट्यूनिंग करना है गिटार को इसके तारों को कसना कस के पीस के तारों को जो पर्टिकुलर जो टून में उतार है जिस स्वर का उतार है उसमें उसको तो सेट करना उसके बाद वो गिटार अपनी आवाज देगा मधुर आवाज़ को आपको देगा प्रदान करेगा विदाउट कीज़ आप डेली छोड़ दोगे उसके बाद गिटार बजेगा नहीं तो ये बेसिकली जो चीज़ें हैं ये सबसे पहले दिमाग में क्लियर होनी चाहिए उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं तो ही कुछ संगीत में या जो भी आपका फेवरेट स्टूडेंट्स है उसमें कुछ कर सकता चलिए बहुत ही अच्छी बातें आज के शो में हुआ और मैं यही कहना चाहूँगा सभी सुनने वालों को संगीत की दुनिया में आज हमने देखा कि आलोक जी हमारे साथ थे और उनके दोनों स्टूडेंट राकेश और मयूर राकेश गिटार बजा रहे हैं और मयूर जो है बाँसुरी बजा रहे थे तो काफ़ी चीज़ें ये लोग दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं काफ़ी समय से और कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इनमें यूनिकनेस हैं कि सीखने की भावना है समर्पण भावना है इसलिए ये इस चीज़ को अच्छी तरह से कर पा रहे हैं तो आज के शो में बस इतना ही आगे और भी कुछ नई बातें संगीत की दुनिया में हम करेंगे तब तक मुझे और आलोक जी राकेश और मयूर को दीजिए इजाज़त जाते जाते हैं आलोक जी ने ही रेडियो मधुबन का एक प्रोमो या ट्विन जो है रेडियो मधुबन क्या देता है उसके ऊपर कुछ लाइनें हैं और मयूर राकेश दोनों हमारे बीच उस गीत को रखेंगे छोटा सा एक घुड़ा है वो हम सुनेंगे इन्हीं के द्वारा ज्ञान की बात हमको बताता आध्यात्म का ये मार्ग दिखाता ज्ञान की बात हमको बताता आध्यात्म का ये मार्ग दिखाता सबके हित की बात कहता समाज सेवा सबको सिखाता रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर है रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर तुमसे क्या मांगू मैं तुम खुद ही समझ लो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 एफएम संगीत की दुनिया